यथार्थ शरणागति का स्वरूप रामकिंकर उपाध्याय इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि संध्या प्रभु के पास आ गई मध्य दिन में भी एक संध्या है प्रातः प्रातःकाली वाली संध्या है और सायंकाल वाली संध्या तो हम सबको दिखाई देती है पर मध्य दिन की संध्या सभी नहीं जान पाते संध्या प्रभु का दर्शन करती है उस उत्सव के सम्मिलित होते ही इसका अभिप्राय है कि हमारे अंतकरण में एक और तो मध्यान्ह का पूर्ण प्रकाश हो और उसके साथ साथ संध्या भी हो उस संधि वेला में की सार्थकता है एक रात्रि वह है जो व्यक्ति को सुलाती है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे गोस्वामी जी कहते हैं लंका में विभीषण सो रहे हैं रावण के लिए कहते हैं कि रावण मूर्तिमान मोह है जो भी लंका में दिखाई दे रहा है चाहे जागता दिखाई दे चाहे सोता वहाँ तो सब सोते ही रहते हैं सब मोहन सा लंका मोह की नगरी है और वहाँ रहने वाले मोह की रात्रि में संसार के जीव सो रहे हैं पूछा गया कि महाराज हम कैसे मान लें इतना बड़ा संसार है जहाँ इतने कर्म हो रहे हैं तो आप कैसे कहते हैं कि मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं उन्होंने कहा क्या स्वप्न में सारी क्रियाएं होते हुए दिखाई नहीं देती है जब स्वप्न व्यक्ति देख रहा है तब तो उसको सब सत्य ही प्रतीत हो रहा है इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि वह वृत्ति जब भगवान की ओर अभिमुख हो जाती है जब उसको पीड़ा होती है कि भगवान प्रकाश में ही जन्म लेते हैं अवतार लेते हैं प्राप्त होते हैं तब मानो अंधकार संध्या भी अपने आप को सार्थक बनाने के लिए भगवान की ओर आती है भगवान से मिलती है और भगवान से कहती है तद्यपि बनी संध्या अनुमानी संध्या के रूप में चुपचाप आकर उसने प्रभु का दर्शन किया इसलिए वह संधि वेला है जिस संधि वेला में ईश्वर व्यक्ति हो जाए वह संधि वेला धन्य है संध्या का सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि हम सब संसार का काम बंद कर दें तब क्या करें इसका अभिप्राय यह है कि उस समय हमारे अंतःकरण में ईश्वर प्रकट हों चाहे भाव रूप में चाहे जिस रूप में हो हम ईश्वर का दर्शन करें यह संध्या लंका की संध्या से भिन्न थी अयोध्या की संध्या में भी अनर्थ कब हो गया गोस्वामी जी ने लिखा कि जब महाराज श्री दशरथ ने यह निर्णय लिया कि कल राम को राज्य सिंहासन पर बैठाएंगे उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा है कि आप राम को उपदेश दीजिए कि वह सिंहासन पर बैठने के पहले किस प्रकार से जीवन व्यतीत करे मान्यता यह है कि जब कोई व्यक्ति सिंहासन या कोई पद स्वीकार करता है तो उसे उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए पहले से ही अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए गुरु वशिष्ठ ने आकर श्री राम से कहा कि राम तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज्य देने वाले हैं तो तुम एक काम करो क्या बोले राम करहु सब संजमयाजू तुम आज पूर्ण संयम का पालन करना गुरु वशिष्ठ मन ही मन खूब हंसे कि अब ईश्वर को भी संयम का उपदेश देना पड़ रहा है इसलिए गुरु वशिष्ठ भगवान राम को केवल संयम का उपदेश ही नहीं देते राज्यभिषेक के बाद भगवान राम ने उनका चरण धोया तो धुलवा भी लिया गुरु जी का चरण धोकर पी लिया तो भी आनंद से देखते रहे सब हो गया तो उन्होंने सबको चले जाने का आदेश दे दिया और एकांत में प्रभु से मुस्कुरा कर यही कहा कि अभिनेता तो तुम अद्वितीय हो पर मैं तुमसे आगे ही हूँ क्योंकि तुम तो ईश्वर हो इसलिए शिष्य का अभिनय बहुत अच्छा कर रहे हो पर मेरे साहस की तो कल्पना करो जो जानते हुए भी, भी कि तुम ईश्वर हो मैं तुम्हें उपदेश देता रहा तुम्हें शिक्षा देता रहा चरण झुलवाता रहा तुम्हें चरणोदक पीते हुए देखा और मैंने नहीं रोका मैंने जब गुरु की भूमिका स्वीकार की तो वैसा अभिनय करके दिखाया जब गुरु वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं तुम संयम करो तो जरा सोचिए क्या ईश्वर को भी संयम करना है श्री राम का तो कहना ही क्या वे तो संयम के मूर्तिमान रूप हैं पर ये महोदय जो राम को राज्य देने वाले हैं क्या उनको गुरु के उपदेश की संयम की आवश्यकता नहीं है वही भूल दशरथ जी से हो गई उन्होंने गुरु जी से कहा कि राम को उपदेश दीजिए कि वे संयम करें और उन्होंने स्वयं अपने लिए असयम का मार्ग चुना एक संध्या वह थी जब भगवान अयोध्या में आए और दूसरी संध्या वह थी जब भगवान का वनवास हुआ गोस्वामी जी ने कहा सांझ समय सानंद नृपी गए इस संध्या ने ही तो सारा अनर्थ कर दिया अगर वे रात्रि को कहीं संयम से व्यतीत करते तो यह अनर्थ नहीं होता एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित रहता है और उस संध्या का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है गोस्वामी जी बड़ी व्यंग भरी भाषा में कहते हैं दशमुख की संध्या तो अत्यंत निकृष्ट है पर दशरथ के जीवन में भी ऐसी संध्या आ सकती है जब वे कैकई के महल में गए और कैकई से मिलकर जिस भाषा का प्रयोग किया वह भाषा यही तो थी कहू के ही रंग कहु करऊँ नरेसु कहूँ के ही कृपन पहन कार मारे काहके तब नर नारी जान सिमोर स्वभाव बरो नन तब जान चंद चकोरू कई कई तुम तो जानती हो तुम्हारा मुख चंद्रमा है और मैं चकोर हूँ मानो नई बात हो गई भगवान राम वन क्यों चले गए बोले मैं तो समझता था कि दशरथ जी तो मेरे ही मुखचंद्र के चकोर हैं पर ये तो कामचंद्र के भी चकोर हैं और रामचंद्र के भी चकोर हैं ठीक है काम और राम तो बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं दोनों के रूप रंग भी बहुत मिलते जुलते हैं दोनों में बहुत समानता है यह शास्त्रों ने वर्णन किया है काम भी श्याम वर्ण का है राम भी श्याम वर्ण के हैं काम भी धनुष बाणधारी हैं राम भी धनुष बाणधारी हैं बड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाला साम्य है